नहीं होगी तो ये धर्म होता है तपस्या तपस्या माने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहने की आदत हम सत्संग करने के तो बहुत इच्छुक है परंतु अगर हमारे एयर कंडीशन हाल में ही आके कोई सत्संग करा दे तब तो बहुत मजा रहेगा और कहीं नीचे बैठना पड़ा कहीं चल के जाना पड़ा कहीं और मैं बंबई में ऐसे सत्संग में मिले हमको उन्होंने कहा कि महाराज हमारे तो इसी कमरे में आके कोई उपदेश कर दे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन जहां लोगों की सास एक दूसरे को तो मिलती है ऐसी जगह में तो हम जाने को तो तैयार नहीं है इसका मतलब हुआ सत्संग की सत्संग की इच्छा नहीं है एक बार हमको तो एक सेठ ने कहा था वो बम्बई की बात नहीं है दूसरी जगह की है ना तब देखो तो महाराज हमारे पास पैसा है आ, हमारा शरीर स्वस्थ है हमारी स्त्री सुंदर है हमारे बच्चे ठीक ठीक बढ़ रहे हैं पढ़ हैं अब इसमें आप आके कोई त्याग दौराग्य की बात कर दोगे, तो हमारी बड़ी बनाई गृहस्थी बिगड़ जाएगी है ना? तो इसलिए इसमें कोई सत्संग की बात यहाँ ठीक नहीं रहेगी है न तो मेरे जिसके मन में मोक्ष की इच्छा ही नहीं है ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है वो पैसा कमाने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ के दूर से दूर जा सकता है यद्यपि उसमें खतरा है क्या अरे बिल्कुल बात लग जाती है हवाई गाड़ी का जहाज डूब जाता है ना रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है कितना खतरा उठा के आदमी विदेश जाता है धन कमाने के लिए यदि मोक्ष प्राप्ति की ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो गए तो उसके लिए थोड़ा कष्ट सहने को तो तैयार नहीं होगा दादा जिसके मन में जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है वो उसके लिए कष्ट सहता है इसी कष्ट सहन को तपस्या बोलते हैं धरती पर बैठो थोड़ी दुख क्या सहो थोड़ी गर्मी सहो और सह के भी ए, यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम कोई कष्ट ही सहने को तैयार नहीं हो तो तुम्हारे जीवन का ये लक्ष्य है ये बात कैसे मालूम पड़े और हरिशोषणा तीन प्रकार का दुख हैं। होते हैं एक तो आदि होते हैं रोटी नहीं मिली कपड़ा नहीं मिला मकान नहीं मिला तो उसके लिए तो उद्योग करेंगे तो मिलेगा तो लौकिक दृष्टि से उद्योग करना पड़ेगा तब मिलेगा लेकिन एक दैविक कष्ट होता है सारे देश में ही है ना भूकंप आ गया क्या बोलेंगे तो इसका भी एक कष्ट होता है दैविक कष्ट होता है और एक कोई खबर सुनी कोई बात आई मन में तकलीफ हो गई एक आध्यात्मिक कष्ट होता है एक आदिदैविक कष्ट होता है एक आध्यात्मिक कष्ट होता है एक आदिभतिक कष्ट होता है इनकी निवृत्ति के लिए तरह तरह के उपाय होते हैं क्या समझते हो कि आप अपने सब दुख केवल भौतिक रोग से निवृत्त कर सकते हो आपको बता सकते हैं जिनको दुनिया में लोग बड़ा ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली घरवार भागवान सदस्य है उनके घर में ऐसी ऐसी तकलीफ है आपको सब लोगों को तो मालूम मालूम नहीं होता है ना हमको तो, हमको तो मालूम होता है हमको केवल अपने घर की तकलीफ नहीं मालूम होती है।, है हमको दुनिया भर की तकलीफ मालूम होती है तो ये जो बड़े बड़े धनवानों को भी दुख है बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी दुख है आपको आज दर्द होगा ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं ना, उनके घर में कलक स्थापन होता है उनके घर में ब्राह्मण बैठा के मंत्र जप होता है उनके घर में पाठ होता है तो हमारा मंत्री पद बना रहे और जब वो मंच पर बोलते हैं तो ईश्वर का नाम लेने में शरमाते हैं तो बड़े बड़े घरों में संकट है दुख है और दुख से बचने का उपाय केवल भौतिक नहीं है केवल धन से दुख दूर नहीं होता कपड़े से दुख दूर नहीं होता मकान से दुख, दुख दूर नहीं होता केवल शराब पी के धूल जाने से दुख, दुख दूर नहीं होता फिर नशा उतरेगा फिर दुख आएगा तो उस दुख को दूर करने के लिए एक ऐसा उपाय है कि अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को तुम संतुष्ट कर लो वो हंसते रहे वो मुस्कुराते रहे रहते हैं तुम्हारे हृदय में तुम उनको देखते नहीं हो ये बात दूसरी है तो जो अपने बहुत ताश होता है ना जैसे अपनी आंख की पुतली अपने को नहीं दिखती आप लोगों ने देखी होगी अपनी आंख की पुतली शीशे में देखी होगी अपनी आंख से अपनी आंख की पुतली नहीं दिखती है ऐसे स्वयं देखने वाला देखने वाले के पास जो बहुत सूक्ष्म उदार बैठा हुआ है देखने वाला दिखाने वाला जो बैठा हुआ है तो उसको नहीं देख पाता है ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है उसके साथ हाँ देलो, देलो, देलो। आप रुपता जोड़ो नौता जोड़ो संबंध जोड़ो तो देखो आपके वो मुस्कराएगा और आपका दुख लिट जाएगा वो मुस्कराएगा और आपका दुख मिट जाएगा वो बोलेगा और, और आपकी बुद्धि आ जाएगी है ना बुद्धि आ जाएगी वो आपको सुंदर स्वस्थ दिखेगा और आप सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे आपके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है यदि उसको आप संतुष्ट कर ले तो क्या होगा साधनम प्रभवे वैराग्यादि चतुष्ट वैराग्य विदे विवेक वैराग्य वैराग्यादि माने विवेक ये संस्कृत भाषा की महिमा है ग्य का जो आदि है तो वैराग्य आदि वैराग्य से आदि ही वैराग्य आदि ही विवेक कहा वैराग्य का, का आदि जो है विवेक वो विवेक आएगा तो विवेक वैराग्य समदमादि साधन संपत्ति सप्तम्पत्ति जिसको बोलते हैं और मुमुखा ये साधन आपको प्राप्त होंगे जब आप अपने में, में रोकने की शक्ति अपने वासनाओं को रोकने की शक्ति और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट और अपने हृदय का प्रसाद अपने हृदय स्वर का प्रसाद जब आप प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में विवेक वैराग्य आदि सारे साधन अपने आप आ जाएंगे अब आगे की बात है प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में विदेश वैराग्य तो आदि साधन संपत्ति किस प्रकार हो गए <coughs> भी वस्तु प्राप्त करने के लिए साधन संपत्ति चाहिए जाना हो तो रास्ते के लिए चलेना रा चाहिए रास्ते का ज्ञान चाहिए रास्ते में कोई तो विघने बाधा हो तो उससे बचने का उपाय मालूम होना चाहिए कहां पहुंचना है तो ये भी मालूम होना चाहिए बिना तो साधन के कोई साध कोई सिद्धि नहीं मिलती है ये तो हमारे व्यापारी लोग हैं जो ऐसा सोचते तो हैं कि धन कमाने के लिए तो खूब काम करना चाहिए लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो बिना कुछ ही हो जाती है आपको इसकी बात सुनाता हूं धर्मेण तपसा हरिषोषणा अपने धर्म का पालन करें तपस्या करें और भगवान को संतुष्ट करें तो एक सज्जन अभी आए सवन तो कहूं और वो तो समझो दूसरी देश भूषा में रहते हैं टाई आई लगाते हैं और एकदम जैसे कोई तो गिलायता ही रहने वाला है तो उन्होंने बताया कि महाराज हम ये शोध कर रहे हैं जैसे किसी को कोई वैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त करनी हो मानस साइंस के बारे में अरुण शक्ति के बारे में राकेट के बारे में अंतरिक्ष गमन के बारे में यदि किसी को कोई जानकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो उसको राजदेव से बचना जरूरी है कि नहीं है यदि वो किसी की मोहब्बत में मुगतिला हो जाएगा किसी की आसक्ति में मोह में मुहब्बत में डूब जाएगा तो जिससे मुहब्बत होगी उसके बारे में वो ज्यादा सोचेगा विचारेगा कि आणविक शक्ति के बारे में और राकेट छोड़ने के बारे में विचार करेगा तो हमने ये देखा है कि यदि हम किसी से गाली गलौज करके मारपीट करके दुश्मनी करके और फिर भौतिक विज्ञान की बात भी सोचने विचारने के लिए बैठे हों तो हमारे दिमाग में ठीक ठीक नहीं आती है अच्छा हमारा चित्त चंचल हो और हम हरुदम संबंधी गणित लगा रहे हो तो क्या लगेगा मनुष्य धन कमाने की युक्ति करना चाहता है ए? और अगर घर में पत्नी रूट के कहीं चली गई है उसको मनाना हो या किसी से दुश्मनी हो गई है उससे बदला लेने का कारण हो। तो क्या वो अपना काम ठीक कर सकेगा तो जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए या उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए और बातों की ओर से मन हटाना जरूरी है इसी प्रकार ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए भी और जातों की ओर से दृढ़ राग और दृढ़ दोष मोह इनसे छूटना जरूरी है अच्छा तो अपना तो लुप्त तो तो तो तो तो तो कर्म न करें लघु क्षमता लगी हो न जाए शौस लगाए न जाए स्नान न करे चाय न पिए और बैठ जाए आणविक शक्ति का आणविक ऊर्जा का अनुसंधान करने के लिए बैठ जाए तो क्या आपकी चित्रवृत्ति इसमें लगेगी तो भाई जब किसी को कोई वस्तु प्राप्त करना होता है तो उसको अपने नित्य कर्म पहले ठीक कर लेना चाहिए और हानि लाभ के बारे में भी थोड़ा अपने मन को बराबर कर लेना चाहिए और एक बात और है हरि तो हरिपोषण तुम अपना काम किसके लिए कर रहे हो चले हमको तो केवल हमारी श्रीमती जी को प्रसन्न करना है तो क्या करोगे कि उनके लिए तुम साड़ी का बंदोबस्त ठीक करोगे उनके लिए वस्त्र भूषण का प्रबंध ठीक ठीक करोगे तुम कोई जगत के मूल में विद्यमान तत्व का अनुसंधान नहीं कर सकोगे हरिपोषणात् तो अर्थ ये है कि सबके हृदय में विराजमान और सबका मूल कारण और सबके अंदर व्याप्त जो ईश्वर है उसको संतुष्ट करने के लिए यदि तुम काम करोगे तो राग राजद्वेष से मुक्त होकर के करोगे तो कश्मल दे राय तुम जो काम कर रहे हो वो किसके लिए बोले जिससे सारी सृष्टि का भला हो उसके लिए जो सारी सृष्टि में मौजूद है उसके लिए हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना काम करते हैं एक दिन एक सज्जन ने पूछा कि महाराज हिन्दू धर्म में बड़ी गड़गड़ी है ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाएं और क्या न खाए कहीं कहीं जमीन में पैदा हुआ जो कंद है उसको खाना तो पाप बता देते हैं ए? और प्राणी के शरीर में से निकली हुई जो चीज है तो उसको खाने जोगे बता देते हैं आप देखो तो क्या हिन्दू धर्म में क्या गड़बड़ी है हमारी तो अकल ही काम नहीं करती कि क्या खाएं क्या न खाएं मधुमक्खी का दमन तो खाते हैं कौए का जूठा फल में मुंह मार देता है खा लेते तो हैं तो देखो हमने कहा देखो तुमको हम सीधी साधी बात बताते हैं जब कोई चीज तुम्हें खाने को मिले तो ये विचार कर लो ये भगवान को भोग लगाने योगी है कि नहीं हरिपोषणार्थ हरितोषणार्थ यदि उस वस्तु का ईश्वर को भोग न लगता है तो समझो कि तुम्हारे खाने योगी नहीं है तो कर्म कौन सा कर लेते हैं और विश्वास हो कि ये कर्म करने से समस्ती अंतरिया परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होगा भोग कौन सा करना चाहिए ईश्वर के सामने वैसा भोग करने का हमको हक प्राप्त है ईश्वर ने हमें भोजन करने का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है तो ये बात तो बड़ी सीधी शादी है धर्म का रहस्य तो सब लोग नहीं समझते हैं धर्म का रहस्य किसी वस्तु में नहीं होता है और धर्म का रहस्य किसी क्रिया में भी नहीं होता है धर्म का रहस्य कर्ता की बुद्धि में होता है जिस चीज के लिए मना किया हुआ है कि ये काम नहीं करना चाहिए जब उसको तुम करने के लिए जाते तो हो तो जासमा के बशी भूत होकर के जाते हो जिस काम के लिए मना किया हुआ है ना कि ये नहीं करना चाहिए उसको क्यों करते हो अरे मन नहीं मानता तो तुम अपने बुजुर्गों का जो विधि निषेध है आदेश है उसको तो नहीं मानते हो और अपने मन का हुक्म मानते हो तो धर्म दृष्टि में नहीं होता धर्म क्रिया में नहीं होता धर्म अपने अंतकरण में सत्संस्कार डालने वाली जो वासना है जो कर्तृत्व है उससे उत्पन्न होता है और जो असद वासना और प्रातित्व की भावना उत्पन्न करने वाला जो कर्म है जिससे उत्पन्न होता है ये वो नहीं करना चाहिए यही धर्मा धर्म का विवेक है ये मनुष्य वासना के पीछे बहने के लिए पैदा नहीं हुआ है ये जिस मन में वासना आती है उस मन को काबू में करने के लिए पैदा हुआ है यही उसका धर्म है और जो कष्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का इच्छुक नहीं है जो व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की भावना छोड़कर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता वो परमार्थ के अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ा ही नहीं सकता तो तीन बात बताई स्वधर्म का पालन और कष्ट सहिष्णुता और भगवान का संतोष इनसे हमारे जीवन में वे साधन प्रकट होते, है जिनसे होते है। हैं जिनसे ईश्वर की प्राप्ति होती है वैराग्या चुष्ट एक बड़े भारी नेता है इनसे किसी ने पूछा कि हम आपका बताया हुआ ध्यान करेंगे आपकी बताई हुई साधना करेंगे आपके शिष्य बनेंगे आप बताओ ईश्वर मानना जरूरी है कि नहीं तो बोले कि नहीं कोई जरूरी नहीं है तुम जो हम ध्यान बताते हैं उसे करो जो साधना बताते हैं उसे करो ईश्वर को मानना कोई जरूरी नहीं है ऐसे एक सज्जन है बोला आप लोग अखबारे में पढ़ते ही होंगे और सीधे दरिया बढ़िया उनसे फिर किसी ने पूछा कि महाराज हम जरा शराब भी पीते है थोड़ा मांस भी खाते हैं तो इससे आपकी बताई हुई साधना में कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी तो बोले कि नहीं नहीं कोई बाधा नहीं पड़ेगी तुम जो खाते हो सो खाते रहो बात देखो जो सच्ची है सो आपको सुना तो तुम भोजन में तो कोई परहेज करना नहीं चाहते और ईश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते ए? अच्छा और साधना करके कौन सी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो मैंने तुमको मिलेगा क्या साधना करके तुमको मिलेगा क्या न तुम कर्म में परहेज चाहते हो न भोग में परहेज चाहते हो न ईश्वर पर विश्वास करना चाहते हो तो साधन करके कौन सी चीज पाना चाहते हो जरा इस पर भी तो विचार करो कहा हम ये पाना चाहते हो महाराज कि थोड़ी देर के लिए बैठे तो हमारी चित्तवृत्ति शांत हो जाए तो बोले कि ये बात तो नींद आ जाने से ही तुमको प्राप्त हो जाती है इसके नींद आने से ही तुमको आराम मिल जाता है दुश्राम मिल जाता है शांति मिल जाती है इसके लिए तुम साधना क्यों करना चाहते हो तो देखो इसका कोई जवाब नहीं है असल में जो अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप से जानना चाहते हैं जो ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं जो परमार्थ चाहते हैं उनके जीवन में साधन की भी आवश्यकता होती है बिना चरित्र की शुद्धि के बिना संकल्प की शुद्धि के बिना चित्त की एकाग्रता के परमार्थ के बारे में तो तुमने पहले से ही धारणा बना ली ईश्वर है कि नहीं है तो, जो इधर से लौटता है ब्रह्मा दुस्थावरा अंत वैराग्य विषय ब्रह्मा से लेकर के तृण परजन विषयों में जिसको वैराग्य होता है वैराग्य माने घृणा नहीं ये नहीं कि हम सबसे घृणा करते हैं तो घृणा करने का नाम वैराग्य नहीं है द्वेश करने का नाम भी वैराग्य नहीं है ना घृणा में तो वस्तु को बहुत निकृष्ट समझा जाता है और द्वेश में दिल में जलन होती है तो द्वेश का नाम वैराग्य नहीं है घृणा का नाम वैराग्य नहीं है तो बैराग्य कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज से इतना लगाव न होए कि उसके लिए हम अपने आत्मा को ईश्वर को भूल जाए इतना लगाव दुनिया में किसी चीज में नहीं होना चाहिए देश भी न हो राज न हो आसक्ति होगी जैसे संसार में जब आसक्ति होती है जिस किसी से आसक्ति होती है तो उस समय फिर वही वही सूझता है और किसी से दुश्मनी हो जाती है तो जिससे दुश्मनी हो जाती है फिर वही वही सूझता है तो अगर दुश्मन ही दुश्मन सूझने लगे और दोस्त ही दोस्त सूझने लगे तो ईश्वर तो भूल जाएगा तो गौराग्य का अर्थ यह होता है कि दुनिया में कहीं हम अपने को दोस्ती में या दुश्मनी में इतना न फसा दे इतना न फसा दे कि अपने आका का आत्मा का ख्याल छूट जाए तो ये संसार के जो विषय हैं, इनसे याग करोगे तो बंधोगे तो इनसे द्वेश करोगे तो भी बंधोगे देश करोगे, तो करोगे तो जलोगे और राग करोगे तो बच जाओगे उसके साथ विषय कहते ही उसको है जो गाध लेषणवंती जनान जो लोगों को गाध ले उनका नाम विषय है दुषीअन्ते जना यही ही इनके द्वारा लोग संसार में बांध जाते हैं तो कहीं भी संसार में राजद द्वेष न हो पृष्ट दिया जैसे मार्ग में है। का प्रष्ठा है ने बीट कर रखी है और हम रास्ते में चल रहे हैं तो क्या करोगे कौ से रात करोगे अच्छा उससे द्वेश करोगे पहले उसको जाके उसकी सफाई करने लगोगे क्या तो उसको जहां का तहां छोड़ो तुम तो अपने रास्ते चलो तो so, ये ऐसा वर्णन करते हैं कि हाथी चलता अपनी चाल से इतवा तो भुकतवा को भुकवा दे तुम तो राम भजो जग लड़वा दे दुनिया की ओर से एक बार अपनी नजर को हटा के परमेश्वर की ओर लगाना ये निर्मल वैराग्य है नित्यनात्मक स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरी एवं जो निश्चय सम विवेको वस्तु न सवई अब वस्तु का विवेक बताते हैं ये भी एक साधन है मतलब यह है कि कहीं राग द्वेष न करो सत्य का अनुसंधान करने के लिए इस मार्ग में चलो अब विवेक बताते हैं विवेक क्या होता है विवेक ऐसा होता है जैसे तिल्ली और चावल काले तिल और चावल एक में मिल गए हो तो चावल को अलग कर दिया और तिल को अलग कर दिया तो इसको संस्कृत भाषा में विवेक बोलेंगे विवेक मानो दो चीज एक में मिल गई हो दालू के कर और सोने के कर एक में मिल गए हो तो दालू के कर से सोने के कर को अलग कर लेना इसका नाम विवेक है दूसरे प्रपट विवेचन हम विवेका विचित्र धातु पृथक भाव के अर्थ में है अलग करने के अर्थ में है कि तो जहाँ जो चीज मिल गई है वहाँ से उसको अलग कर लेना इसका नाम विवेचन है विवेचन को ही विवेक कहते हैं इसका अभिप्राय कि जो मह नये है ना हमारा मैं वो यह के साथ मिल गया है एक चीज होती है यह जैसे फूल है उनका है तो यह है तो एक नय है मैं कह रहे तो जो आज के रास्ते से देखता है को देख रहा है तो देखने वाला मैं है और देखा जाने वाला यह है कि जो है वो यह नहीं है और जो यह है सो नहीं है तो जो घड़ा है सो देखने वाला नहीं है और जो तो देखने वाला है सो भड़ा नहीं है इस अलगाव को बोलते हैं विवेक तो आप अपने शरीर में देखो कि यह हड्डी है मांस है चाद है निष्ठा है मित्र है जो जो चीज शरीर में यह मालूम पड़ती है सो सो नये नहीं है नित्यनात्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरी दृश्य माने यह जो मालूम पड़ता है और आत्मस्वरूप माने नये जिसको मालूम पड़ता है देखो इसमें खुलासा बात यह है कि जो चीज मालूम पड़ती है सो जड़ होती है और जिसको मालूम होता है वो चेतन होती है मालूम करना ये चेतन का स्वभाव है और जो चीज मालूम पड़ती है वो जड़ का स्वभाव है तो ये आत्मस्वरूप जो है ये नित्य है यह नय जो है ये नित्य है और जो दृश्य है मालूम करता है ये नित्य नहीं है अमित है अच्छा आपके घर तो में अब तक कितने घड़े आए होंगे और चले गए होंगे लेकिन आपको तो वही है कितने गिलास आए कितनी घड़ियां आई कितने जेवर आए कितनी साड़ियां आई कितने कपड़े लगते आए और वो सब अमित है चले गए मकान भी चले गए लेकिन आप तो यही है अब इस शरीर में भी आप देखो कई शरीर में कितनी चीजें आती हैं जाती हैं और वो रात रोटी खाते हैं वो शरीर के भीतर आती है और फिर निकल जाती है उसी रोटी से बनी हुई जितनी चीजें इस शरीर में है हड्डी मांस चौन रुस्खा वो सब बने क्या है एक दिन भोजन बनाते हैं दो बार तो भोजन बनाते हैं तो शाम को खाना पसंद नहीं करते शाम को बनाते हैं तो फिर दोपहर को खाना पसंद नहीं करते क्यों मैंने बनाया हुआ भोजन तो गाजी पड़ गया सड़ गया इसी भोजन से शरीर में जो कुछ बनता है वो बनने वाली चीज भी सड़ जाती है और मैं एक है तो ये निश्चय करो तो कि जो जो चीज यह मालूम पड़ती है जो तो ये है और मैं जाता हूँ जो चीज मालूम पड़ती है तो दृश्य है मैं द्रष्टा हूँ जो चीज मालूम पड़ती है सो आत्मा है और मैं आत्मा हूँ अपने बारे में विचार करो ये वस्तु का भी विवेक है मान वस्तु को ढूंढने की तरतीब है वस्तु को ढूंढने की ये पद्धति है वस्तु किसको कहता है कि जो बस है जो है तो वस्तु जो, जो, तो जो हमेशा रहे आ, ये जाने वाले है ये मेहमान है जो मेहमान है सोना आत्मा है और जो है जो मैं है जो हमेशा मई रहेगा उसका नाम आत्मा है ये सब इस विवेक को सब धार्मिक संप्रदाय स्वीकार करते हैं ईसाई तो, मुसलमान भी शरीर से जुदा आत्मा को मानते हैं ये आत्माओं को मानेंगे ना तो, तो मरने के बाद मरने के बाद आत्मा रहती है ये बात ईसाई मुसलमान कार्ती सब मानते तो, हैं ये जैन वैध सब मानते हैं श्री का जी महाराज के संप्रदाय में इसको आत्म ज्ञान बोलते हैं वो तो दो दो ज्ञान बोलते हैं एक स्वज्ञान एक परज्ञान, ज्ञान एक आत्मा का ज्ञान एक परमात्मा का ज्ञान तो ये जो दृष्टा का ज्ञान है चेतन का ज्ञान है चेतन मेरे आत्मा ये अपने आप को जब समझोगे तो यही तो भगवान से मिला जाना दो भगवान से मिलता है तो इसके लिए विवेक करना जरूरी है श्री रामानुजाचार्य श्री मध्वाचार्य श्री बल्लभाचार्य श्री मुंबारकाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु भास्कराचार्य विज्ञान भिक्षु न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन सांस दर्शन जोड़ दर्शन मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन ये बात सब मानते हैं कि अपना जो आत्मा है वो इस देह से जुदा है ये देह नहीं था तब भी आत्मा था और ये देह नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा तो जो लोग पुनर्जन्म मानते हैं उनके मत में भी देह से अलग है आत्मा जो स्वर्ग नरक मानते हैं उनके मत में भी देह से अलग है आत्मा जो लोग भूत क्रोत मानते हैं और उनके मत में भी देह से अलग है आत्मा तो ये अपने आप को तो देह समझना ये अभिवेक है ये मूखता है, है और अपने को तो देह से न्यारा समझना अपने को तो देह से न्यारा समझना ये विवेक है सदैव दा त्याग शमूलि शब्द निग्रहो व्याज्य वृत्ती नाम दम इतधीये विषय व्यस्तरावृत्ति परम करपरिता सहनम सर्वदुखाराम चिकित्सा सा सुहाता तो एक हुआ विवेक और एक हुआ वैराग्य शांति श्रम सम का अर्थ है कि मन में काम क्रोधादि देश जो है वो ना जरा भी अपने मन के खिलाफ सहने की ताकत नहीं है एक महात्मा ने कहा कि बिल्कुल मन में क्रोध आया ही नहीं ये तो पत्थर की पहचान है पत्थर को बिल्कुल नहीं आता है लेकिन क्रोध आ जाए और आने पर भी मुंह से गाली न निकले किसी को मारे नहीं उसका तिरस्कार न करें उसका अनुभव न करें मन में आए हुए गुस्से को कार्यान्वित न होने में तो ये मनुष्य का लक्षण है ना ये मनुष्य का है आया आया पर उसको जानो जो ना उसको रोको मत तो अब मन में शांति आ रही तो शांति के बारे में आप ये समझो काम आता है ना मन में काम आता है तो काम तो एक तूफान है वो तो आदमी को उड़ा के ले जाता है आ, काम को तो जात रोग मानते हैं शंकराचार्य भगवान पर दूसरा ग्रंथ है दर्शन संग्रह उसमें बोलते हैं कि जिसके शरीर में पित्त ज्यादा होता है वो तो क्रोध प्रकृति का होता है क्रोध आता है और जो गातक प्रकृति का होता है उसके मन में काम ज्यादा आता है जो कफ प्रकृति का होता है उसको लोभ ज्यादा होता है कफ में लोभ है और गात में काम है और पित्त में पित्त में क्रोध है और... यदि शरीर रोगी रहा मन रोगी रहा तो रोगी आवुरी क्या जोगी होगा तो वासना का त्याग होना चाहिए अब उसके लिए देखो शांति तुम्हारा स्वरूप समझो प्रेमय रसमय तुम्हारे स्वरूप की तीन विशेषता है एक तो उसमें किसी के अनिष्ट की कारणता का नहीं है आप सीधे सीधे वेदांत का बिल्कुल व्यावहारिक रूप आपको तो वेदांत का लब्दे लदाश आपको सुनाता है। आप किसी के अनिष्ट के कारण नहीं है न आप अपना अनुभव करें न दूसरे का अनुभव करें अनुजान में भी अनुभव न हो है ना ये आनंद स्वरूप आप हैं आप ऐसे रसक स्वरूप हैं कि आपके शरीर को छू करके जो हवा चले तो दूसरे को मजा आ जाए आप ऐसे हैं का आप आस उठा के किसी को देख ले तो वो हो जाए आप किसी की ओर देखकर कर दे तो वो नाचने लग जाए आपके जीवन में वो रस है वो सौंदर्य है वो माधुर्य है वो प्रेम है वो आनंद है कि उसमें दूसरे का कहीं अनिष्ट है ही नहीं और आपके केवल घटाकाश और मथाकाश और पटाका और, और उपसो का भी निरु का भी अधिष्ठान निराधिष्ठान सब जानते हैं ए? लेकिन आपके हृदय में जो रस है वो जाहिर नहीं हुआ तो अभी समझना कि एक पर्दा पड़ा हुआ है तुम्हारे विमान पर एक पर्दा है अभी पर्दा पूरी तरह से फटा नहीं है आप वो ज्ञान हो जिसमें कहीं अंधकार नहीं है तो तुम्हारी वजह से कोई देवकूफ को नहीं बनता, तो तुम देवकूफ बन के ठगे तो नहीं जाते हो तो अगर तुम देवकूफ बनते हो तो अज्ञानी हो कि नहीं और दूसरे को देवकूफ बनाते हो तो अज्ञान का दान करते हो कि दूसरे को बेहकूफ बनाते हो तो अज्ञान का दान करते हो तो तुम्हारे पास होता नहीं तो देते कहा अरे तुम्हारे पास पैसा है तो दूसरे को पैसा देते हो तुम खुद बेहकूफ हो तो दूसरे को बेहकूफी देते हो न तो तुम वो प्रकाश हो जिसमें अंधकार का लेष नहीं तुम वो ज्ञान हो जिसमें खुद में भी अज्ञान नहीं और दूसरे को अज्ञान देना भी नहीं प्रकाश ही प्रकाश ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि बुद्धि समझ ही समझ और तुम वो जीवन हो अमृत तुम स्वयं मरते नहीं और दूसरे को मारते नहीं तुम मृत्यु के दाता नहीं हो अगर तुम्हारे अंदर मृत्यु है तभी तुम दूसरे को मृत्यु दे सकते हो तो तुम स्वयं अमृत हो अमर हो और दूसरे भी तुमसे अमृतत्व ही लूट रहे हैं तुम स्वयं प्रकाश हो और दूसरे तुमसे प्रकाश लूट रहे हैं ले रहे हैं और तुम स्वयं आनंद हो और सब तुमसे आनंद ले रहे हैं तुम ऐसा सौंदर्य हो जो कभी बिगड़ता नहीं तुम ऐसे माधुर्य ऐसा माधुर् हो तुम जो कभी करना नहीं होता तुम ऐसे संकुमार्ज हो जो कभी कठोर नहीं होता तू ऐसे मधुर संगीत हो जो कभी दूसरा नहीं होता तुम ऐसे रस हो जो कभी सड़ता नहीं तू ऐसी गंध हो जिससे कभी तबीयत टूटती नहीं पृथ्वी का सार तुम हो जल का सार तुम हो अग्नि का सार तुम हो वायु का सार तुम हो आकाश का सार तुम हो मन का सार सारे तुम हो और बुद्धि का सार विवेक तुम हो और शांति का शांति का सार एकाग्रता का सार शांति तुम हो और संपूर्ण विश्व प्रपंच के सार परमार्थ परमात्मा ब्रह्म तुम हो तो ये घंटे आठ घंटे के है ना व्याख्यान के साथ कोई संबंध नहीं है ये सचमुच ये तुम्हारा जीवन है ये सचमुच ये तुम्हारा स्वरूप है जब तुम वातना की दशवर्ती होकर भाग दौड़ मचाते हो तो ये हमारे पास नहीं है तो हम सुंदर होते तो दूसरे की सुंदरता देखने के लिए काय बात था। सोचो, हमारे अंदर सुख होता तो हम सुख दूसरे से लूटने के लिए क्यों तो जाते हैं तो आ, हमारा सच्चा जीव जीवन सच्चा होता तो पराधीनता की क्या जरूरत पड़ती तो अपने भीतर जो वस्तु है वो तो गई भूल अपने अंदर तो दिखता है अभाव अभाव ने? अपने अंदर तो दिखता है आ, हमारे ये कमी है ये कमी है ये कमी है आ, ये यही ईश्वर का तिरस्कार है संह्हारे रूप में ईश्वर ही तो प्रकट हुआ है ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है घड़ा कोई भी हो छोटा हो कि बड़ा हो आड़ा हो कि टेढ़ा हो लंबा हो कि मोटा हो वो तो मिट्टी की अभिव्यक्ति है कि नहीं मिट्टी में ही वो शक्ति दली है तो प्राणी कोई भी हो या वस्तु कोई भी हो वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है उसमें जो ईश्वर का है उसको पहचानते क्यों नहीं अतः तरंग छोटा हो कि बड़ा हो गुदुदा दुद गुदगुदा छोटा हो कि बड़ा हो दूध छोटी हो कि बड़ी हो वो है तो पानी में आ? तो तुम पानी पले को छोड़ करके उसकी सकल छोटी है कि बड़ी है ये क्यों देखते हो अपने आप को बिना देखे दूसरे को देखने के लिए जाते हैं और दुख आते हैं तो वेदांत कहता है कि तुम दूसरे दूसरों को सुंदर देखने सुखी देखने है पास बड़ा सुख है सुख का खजाना है चलो हम भी लूट लिया अपने घर का पहले क्यों नहीं देख लेते तो अपने में अभाव के बोध से वासना की उत्पत्ति होती है तो असल में अपने में अभाव का बोध नहीं है अभाव की भ्रांति है क्योंकि ये विपरीत बोध है उनका बोध है सबको समझते हैं अपने को नहीं समझते हैं तो प्रार्थना त्याग जो है आनंद लेने के लिए दूसरे की जरूरत प्रकाश के लिए दूसरे की जरूरत जिंदा रहने के लिए दूसरे की जरूरत अपने आत्मा की पूर्णता को छोड़ करके दूसरे की पूर्णता को पूर्ण होने की जरूरत ये सब प्रार्थना है तो शांति तुमको कर